तीन बार हम लोग मिलकर प्रभु के नाम का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी सांस भर लें ओ जी महाराज सम्माननीय श्री आचार्य जी विद्वत गण समादरणीय अतिथि आगंतुक महान एवं प्रिय विद्यार्थीगण हम सब अत्यंत श्रद्धा के साथ वेदों का स्वाध्याय करते हैं जिस प्रकार से आज आपने मंत्र का स्वाध्याय किया शनो बात शम इस मंत्र का जो स्वाध्याय किया स्वाध्याय करते हुए आपने इसके मंत्र को पदार्थ को भावार्थ को पढ़ा इसमें ईश्वर से ये प्रार्थना की गई कि जैसे वायु अग्नि मेघ बिजली हमारे लिए लाभकारी हों वैसी हमें शिक्षा करें और वैसा हम अनुष्ठान करें तो वेद मंत्रों का स्वाध्याय करते ही प्रतिदिन नई नई प्रार्थनाएं नए नए भाव वेद मंत्रों के माध्यम से आप अपने अंदर जागृत करने का प्रयास करते हैं मेरा एक प्रश्न विद्यार्थियों से है यदि आपसे कोई ऐसा प्रश्न कर ले कि आप वेद को इतनी श्रद्धा से इतनी भावना से क्यों देखते हैं आप वेद को ईश्वरीय क्यों मानते हैं बहुत सारे ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें मिल सकती हैं वो चाहे आपके अपने देश के ग्रंथ हैं चाहे विदेशों में पढ़े जाने पढ़ाई जाने वाले ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है आप पूरा प्रयास वेदों को समझने का या वेदों का अध्ययन करने का क्यों करते हैं वेद को ही आप ईश्वरी क्यों मानते हैं ऐसा यदि प्रश्न कोई कर ले तो विद्यार्थी बताने का प्रयास करें वो क्या उत्तर दें कि सार्वभौमिक सत्य बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य बिल्कुल ठीक बात और कोई घटना इत्यादि कालखंड को लेकर कि उसमें ऐसी कोई नहीं है कोई घटना इत्यादि कालखंड को लेकर के इसमें नहीं है तो इससे क्या सिद्ध करना चाहते हो कि उसमें कोई कालखंड को लेकर घटना नहीं इससे क्या कि सिद्धि सभी मनुष्यों के लिए ये उपकारी ईश्वर है जैसे ईश्वर सभी मनुष्यों का सभी को <coughs> उपकार करना चाहता है तो अपना उपदेश के माध्यम से ठीक है और कुछ बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप तो ये जो विषय है कि कौन सी कौन सा ज्ञान ईश्वरीय होगा यह विषय हमारा बहुत अच्छी तरह से हमें स्पष्ट होना चाहिए और स्पष्ट होने के साथ साथ इसको हम कैसे समझाएं? यह भी हमें मनोवैज्ञानिक ढंग से समझना होगा तो आप इस विषय में निश्चित रूप से बहुत कुछ जानते हैं एक सरल सा विषय मैंने आपके लिए लिया है ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कई बार लोग वेद ईश्वरीय हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए कई बार लोग क्या करते हैं वेद का मंत्र प्रस्तुत करते हैं कौन सा मंत्र प्रस्तुत करते हैं सामानी यज्ञासान्यजीरे इस मंत्र को प्रस्तुत करते क्या वेद को ईश्वरीय प्रमाणित करने के लिए हमें वेद का मंत्र प्रस्तुत करना चाहिए यह प्रश्न है आपसे वेद को ईश्वरीय प्रमाणित करने के लिए प्रायः लोग विशेष रूप से कुछ स्वाध्याय करने वाले गुरुकुलों वाले कुछ स्वाध्याय प्रेमी सामान्य स्तर पर भी जिनकी योग्यता अच्छी है वो क्या करते हैं कोई मंत्र ढूंढ करके लाते हैं और बोलते हैं कि देखिए वेद के अंदर मंत्र आया है कि उसी परमात्मा से यह ऋगवेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद प्रकट हुए और फिर जोर देकर के समझाते हैं कि यहां जो छंदांसी शब्द आया है, वो अथर्ववेद के लिए समझिएगा यह समझाने की प्रक्रिया वेद को ईश्वरीय सिद्ध करने की प्रक्रिया क्या यह उचित है ठीक है क्या कि मैंने वेद के मंत्र को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया क्या यह ठीक है शब्द प्रमाण की दृष्टि से ठीक है शब्द प्रमाण की दृष्टि से ठीक है कि वेद ईश्वरीय हैं, ठीक है आप बताएं, प्रभुद्ध जी।, जी जिस जिस चीज पर सामने वाले ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है? कि यह प्रमाणित करें कि वेद ईश्वरीय हैं तो प्रश्न चिन्ह किस पर लगा है वेद पर, देख पर जो चीज प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गई है क्या उसके एक अंश को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है शब्द प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है वो खुद प्रश्न के घेरे में क्यों क्योंकि वो स्वयं प्रश्न के घेरे में है उसका प्रश्न ही इस बात पर है कि क्या वेद ईश्वरी हैं और आपने एक वेद का ही मंत्र सुना दिया कि देखो वेद ईश्वरी हैं तो वो तो यही बोल रहा है ना मेरा तो प्रश्न ही इस पर है ये ईश्वरी है क्या समझिएगा इसी प्रकार से आप किसी मुस्लिम भाई से पूछें क्या कुरान ईश्वरीय है तो वो लोग भी यही भूल कर देते हैं और क्या भूल कर देते हैं वो कोई आयत सुना देते हैं किसी गीता पर श्रद्धा रखने वाले भाई बहन से पूछेंगे तो वो गीता का श्लोक सुना देते हैं और कई बार तो इससे भी अधिक वो लोग अपने अपने प्रमाण देकर के लड़ते हुए भी मिल जाते हैं इस पर शास्त्रार्थ कर रहे हो मेरा ठीक मेरा ठीक लेकिन प्रश्न ये है कि जिस चीज पर प्रश्न है क्या उसका अंश प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है शब्द प्रमाण के रूप में भी दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता ये बात समझ में आ रही है इसलिए कभी भी वेद ईश्वरीय है इसको सिद्ध करने के लिए कभी भी वेद का मंत्र मत देना जो आजकल की युवा पीढ़ी है या जो आजकल के कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनके मन में जो प्रश्न है कि वेद ही ईश्वरीय क्यों और आपने चूंकि आप शास्त्रीय विद्या में प्रवीण हैं आपने झट सुनाया एक मंत्र तस्मा यज्जा सर्वहुता सामानी जज जिरे छंदांसी जज्जेरे तस्मा जो भी सुना दिया आपने वो अंदर ही अंदर बोलेगा जय महराज अंदर यही बोलता है वो आदमी फिर आपके पास अगली बार आना कठिन क्योंकि उसको ये इस चीज पर हंसी आ, आ जाती है अंदर कि इनको अभी इतनी चीज समझ में नहीं आई कि जिस चीज पर प्रश्न है उसका अंश आप प्रमाण के रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं बात समझ में आ रही है कि नहीं तो यदि वेद के ऊपर प्रश्न होगा तो आप वेदांश को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते अब आपको वेद की स्थापना करनी है यदि तो आपको अनुमान प्रमाण का ही सहारा लेना पड़ेगा और जन सामान्य आप चाहे अपने देश में लोगों से बात करेंगे चाहे विदेश में लोगों से बात करेंगे जन सामान्य ना तो आपके मंत्रों को सुनने में इच्छुक है ना श्लोकों को सुनने में ना आयतों को सुनने में अधिक इच्छुक है वो अधिक किस चीज से बात को समझना चाहता है अनुमान प्रमाण से तर्क से तो अब एक व्यक्ति को आपको तर्क से समझाना है ईश्वरीय ज्ञान की कसोटियां क्या है कसोटियां क्या होंगी किसी भी ज्ञान के ईश्वरीय होने की कसोटियां क्या होंगी तो कभी भी समझाने के लिए आप वेद से प्रारंभ नहीं करेंगे आप कहां से प्रारंभ करेंगे कि ईश्वरीय ज्ञान की कसोटियां क्या हैं सबसे पहले हम कसोटियों का निर्धारण कर लेते हैं और कसोटियों का निर्धारण हम तर्क वितर्क चर्चा करके करेंगे एक तरफा नहीं और कसौटियों का निर्धारण करने के बाद फिर हम एक एक पुस्तक का उन कसौटियों के आधार पर उनकी परीक्षा करेंगे जो पुस्तक उन कसौटियों के आधार पर खरी उतरेगी उसको हम ईश्वरीय स्वीकार कर लेंगे ऐसे जब आप बात करते हैं तब लोग बात को बड़ी रुचि से लेते हैं तो कसौटी अब प्रश्न यह है कि ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी आप पहली क्या देंगे शुरुआत यदि ठीक कर लेंगे तो आगे का रास्ता ठीक चले जाए हो जाएगा तो आप बताइए ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी पहली क्या देंगे तो पहली कसौटी हमारे प्रबुद्ध जी ने दी कि वह मनुष्य मात्र के लिए होगा ईश्वरीय ज्ञान जो होगा वो किसी समूह विशेष के लिए नहीं होगा वो मनुष्य मात्र के लिए आएगा मनुष्य मात्र के हित के लिए होगा ये आपने एक कसोटी दी अब आपने पूछा सामने बैठे हुए लोगों से क्या आप इस कसोटी से सहमत हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ इस बात से हम सहमत हैं फिर आपने और उनको झचकोरा आप क्यों इस बात से सहमत हैं कि ईश्वर जो ज्ञान देगा वो मनुष्य मात्र के लिए देगा क्यों देगा इसलिए देगा क्योंकि वही हम सबका एक मालिक है सबकी एक माँ वही है सबका एक पिता वही है इसलिए उसका जो ज्ञान होगा वो मनुष्य मात्र के लिए होगा इस पर आपने उन्हें राजी कर दिए वो राजी हो गए अब दूसरा विचार आप क्या करेंगे कि वह मनुष्य मात्र के लिए होगा अब दूसरा बिंदु क्या लेंगे समझाने बताइए इस पर वो सहमत हो गए अभी आप कसोटियों का निर्धारण कर रहे हैं अभी आप किसी पुस्तक का नाम नहीं ले सकते कसौटियों का निर्धारण कर रहे हैं शर्तों का निर्धारण कर रहे हैं अब आप दूसरी कसौटी क्या उसके दिमाग में डालेंगे कि जब सृष्टि रचा उसको चलाने के लिए ज्ञान बिल्कुल ठीक बात है अब ये क्या चीज है ये आपने क्या कह दिया अपनी ओर से उत्तर दे दिया इस चीज को आपको सीधे नहीं बोलना आपको उसके मुंह से निकलवाना है यदि आप सीधे बोल देंगे तो उसकी ताकत कम हो जाती है सामने वाले के मुंह से निकलवाएंगे तो वो उस चीज में अधिक सहमत हो जाता है अंतर आता है तो आपने क्या बात पहली बात उठाई और वो जिस पर समर्थन हो गया कि ईश्वरी जो ज्ञान होगा वो मनुष्य मात्र के लिए होगा अब दूसरा इससे जुड़ा हुआ आपको क्या जोड़नी है कड़िया कभी भी समझाने में आपको किसी भी व्यक्ति का समझाना अधिक प्रभावशाली या हृदयग्राही तभी हो पाता है जब वो एक दूसरे के साथ सारी बात जोड़कर समझाते सारी चीज जुड़ती हुई आपको समझा है तो मनुष्य मात्र के लिए होगा तो अब प्रश्न ये है कि मनुष्य मात्र के लिए ईश्वरीय ज्ञान यदि हम माने तो वो कब मिलेगा कब, कब कब मिलेगा ये प्रश्न आएगा कब मिलेगा क्योंकि ये जो कब है इसी के साथ बहुत बड़े सारी चीजें छुपी हुई है ईश्वरीय ज्ञान कब मिलेगा अब आपने उससे प्रश्न किया कि आप कह रहे हैं भाई कि ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए होगा तो अब यह विचार करना होगा कि वह ईश्वरीय ज्ञान विकल्प में आपको दे रहा हूं सृष्टि जब शुरू होगी प्रारंभ में दिया जाएगा अथवा बीच में दिया जाएगा अथवा अभी आसपास दिया गया होगा तो ईश्वरीय ज्ञान कब दिया जाएगा अब उसको दिमाग लगाना है अभी आपको उत्तर नहीं देना आपने अपनी ओर से जैसे ही उत्तर दिया वो बोलेगा पंडित जी शुरू हो गए इन्होंने उपदेश करना शुरू कर दिया कि पहले सृष्टि के प्रारंभ में उसने तर्क के साथ यदि सृष्टि का प्रारंभ नहीं समझा है तो वो आपकी ठीक बात को भी एक उपदेश प्रवचन या थोपी हुई ही मानेगा वो ठीक बात भी नहीं स्वीकार करेगा अंदर से तो आपने पूछा हाँ बताइए भाई कब देगा अब मान लीजिए किसी ने बोला कभी दे देगा बीच में संसार में हमें क्या पता कभी दे देगा बीच में फिर आप बता सकते हैं कि देखिए आपके ज्ञान के लिए मैं आपको कुछ प्रचलित जो भी ज्ञान हैं जिनको लोग ईश्वरीय मान रहे हैं उनके कुछ काल बता देता हूं मैं आपको जिससे आपको सहायता मिले तो आपने क्या बताया कहाँ से बताना शुरू किया बिल्कुल नजदीक से आप बताइए कि बिल्कुल यदि हम अभी निकट अतीत को देखें तो कुरान सबसे नवीन जो एक निकट अतीत में ज्ञान जिसको लोग ईश्वरीय मानते हैं उसका काल लगभग 1400 वर्ष है ठीक है फिर आपने बताया दूसरा काल बाइबल का बाइबल कितने वर्ष पुरानी है आपका शुभ नाम क्या है सुरेंद्र सुरेंद्र जी कुरान तो मैंने 1400 बता दिया मैं तो वैसे आपके मुंह से सुनना चाह रहा था अब बाइबल बता दीजिए दो हजार लगभग 2017। ठीक है तो ये लगभग 2017 की गणना आपने कैसे की तो बाइबल बाइबल जो ज्ञान है या ये हजार जो सत्रह है ये ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है तो ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है कि मृत्यु से जुड़ा है जैसे उदाहरण के लिए आपने अभी बोला चतुर सप्तति उत्तर द्विशह वैक्रमाप्ते यही बोला ना आपने ठीक है ना ये जो आपने बोला आपने संवत बताया और संबत्त में आपने बताया कि दो में चौहत्तरवें में आपने बताया कौन सा अयन चल रहा है ये उत्तरायण चल रहा है फिर आपने बताया वैशाख मास चल रहा है फिर आपने बताया अष्टम में आंतिथ यही बोला ना आपने तो ये जो दो विक्रम संवत है इसकी गणना कहां से है विक्रमादित्य राजा से संबंधित है वो कहाँ से उनके जन्म से है मृत्यु से है कि राज्य अभिषेक से है कि विजय से है कहां से है <coughs> आप जो भी बोल रहे हैं ना उसकी पूरी गहराई रखनी पड़ेगी और यदि आप कहते हैं कि विक्रमादत्त्य जी की विजय से है तो आपको बताना पड़ेगा किस पर विजय की थी और कहां की थी विक्रमादित्य ने मुगलों पर विजय की थी कि हु पर की थी कि शकों पर की थी कहां की थी थोड़ी सी ऐसे जानकारी रखनी पड़ेगी ठीक है तो ईसा मसीह के जन्म से जन्म से लेते हैं ना स्वामी जी की मृत्यु से जो सुनने में प्रचलन में है जन्म से अधिक है ठीक है ना तो ईसा मसीह के जन्म से ये गणना शुरू हुई है जो आज गणना शुरू होते होते 2017 चल रहा है ठीक है तो आपने उनसे पूछा भाई बाइबल का काल कितना है उन्होंने बताया लगभग 2000 चलो ठीक है अब इसके बाद पुराणों का काल कितना है पुराण कितने पुराने हैं लगभग प्रबुद्ध जी पुराण महाभारत के बाद आए बिल्कुल ठीक बात कहा महाभारत के बाद आए कितने साल लगभग पुराने है? मोटा मोटा अंदाजा ढाई मेरा अंदाज हाँ, तो मोटा मोटा क्या है पुराण का काल ढाई हजार साल पुराणों का काल क्या है ढाई हजार और जो यही काल है लगभग पचास सो साल पहले का काल क्या है जैन, जैन मत का बौद्ध मत का लगभग पचास सो साल पहले जैन मत बौद्ध मत फिर पुराण पुराण उसके बाद और फिर बात आई क्या बात आई पारसियों का एक ग्रंथ है जिंदा वस्ता नाम सुना है वो कितने साल पुराना है वो लगभग साढ़े तीन हजार पौने चार हजार साल पुराना है महाभारत के बाद सबसे नज़दीक वही है महाभारत के निकट पारसी मत इसके बाद फिर महाभारत पाँच हजार लगभग साल और जो महाभारत है उसी का अंश है गीता तो आपने बताया भाई ये लगभग पाँच हजार साल हो गया और रामायण का काल कितना है लाख कुछ ऐसे बताते हैं सुने जो नौ लाख नौ रामायण का काल ये जो हम लोग नौ लाख बताते हैं मैं भी पहले बताता था नौ लाख एक करोड़ में जाता है एक करोड़ वो थोड़ा फिर समझा दीजिएगा बाद में रामायण में क्या ठीक है ना बताइएगा ठीक है बाकी जो 9 लाख वाला है ना वो तो बढ़ते नहीं बात ठीक है क्यों नहीं बनती रामायण कौन से युग में आया त्रेता कितने युग होते हैं चार चार चार युगों के नाम सतयुग द्वापर त्रेता ठीक है ना सतयुग द्वापर युग <स्थ> त्रेता युग कलयुग तो जो त्रेता युग में आया जब उसकी गणना करेंगे आप उसकी गणना करेंगे तो वो 9 लाख साल वाली चीज से बाहर निकल जाएगी तो रामायण का काल यदि इंटरनेट आदि के माध्यम से यदि देखा जाए तो वो लगभग साढ़े सत्रह लाख साल बाकी स्वामी जी ने जो उस पर अनुसंधान है उससे मैं लाभ उठाऊंगा मैं समझना चाहूंगा ठीक है तो रामायण का जो काल है या रामायण एक केवल ऐसे ही काव्य नहीं वास्तविक इतिहास है इस बात को आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि वो इतिहास वास्तविक है ये भी है भी जनधारणा कोई ऐसे ही काव्य लिख दिया उसको ये लोग असली मानने लग गए ऐसी भी जनधारणा है तो जो राम सेतु है क्या राम सेतु की आपने पिक्चर देखी है फोटो देखी है कहा देखी है तो आप ऐसे समझा सकते हैं कि जो राम सेतु है आप में से और किसी ने देखिए राम सेतु का चित्र देखा है नेट पर देखा है ठीक है ठीक ना तो आप ऐसे समझा सकते हैं कि भाई एक अमेरिकन सैटेलाइट के माध्यम से भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्र में सेतु पाया गया है और वह सेतु यही अब अनुमान किया जा सकता है कि वह राम सेतु है और उसकी जो आयु निकली है वो लगभग साढ़े सत्रह लाख सा। तो आपने ऐसे रामायण मान लीजिए साढ़े सत्रह लाख बताया या करोड़ है जो भी है, ये उसी है जी उस तो के अनुसार रामायण हां उस काल की लेकिन ये, ये करोड़ों, करोड़ों में जाता है, है।, है वाल्मीकि तो होती है ना हाँ बोलते हैं प्रकार चतुर्गी है तो, तो, तो, है। तो वो थोड़ा सा बता दीजिएगा ठीक है किया स्वामी तो इस तो रूप तो तो में जैसे आपने बात की अब आपने पूछा की ये ये है और वेद को बताते है कि वो शुरुआत में आया है ठीक है ना तो आप बताइए आपने पूछा कि कौन सा वाला आप मानेंगे ईश्वरीय ज्ञान तो मान लीजिए गीता में श्रद्धा रखने वाला है तो वो गीता को बोलेगा रामायण में श्रद्धा रखने वाला है रामायण को बोलेगा तो ऐसे उसने बोला तब आप प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं कि आपने बोला है तो बहुत सोच समझ के ही बोला होगा खंडन नहीं करना चाहिए दूसरे का दिल जल्दी नहीं दुखाना चाहिए ठीक है न कि आपने बोला होगा तो बड़ा सोच समझकर बोला होगा लेकिन थोड़ा सा ये सोचने का विषय मेरे दिमाग में आ रहा है इसका थोड़ा समाधान कर दीजिए कि रामायण या रामायण जो अभी हमने सबसे पीछे लेकर के गए रामायण का जो काल है महाराजा दशरथ और महाराजा दशरथ की भी तो पीढ़ी रही हुई होगी दादा पर दादा पर पर दादा। और उसी पीढ़ी में एक नाम क्या आता है राजा इक्ष्वाकु ये जो सारी लीनेज है ये जो सारी पीढ़ी चल रही है तो यदि रामायण को ईश्वरीय मानते हैं तो मतलब पहले वाली जो पीढ़ियाँ थीं क्या प्रभु ने उनको अपने ज्ञान से वंचित रखा फिर ऐसा हो जाएगा यदि वंचित रखा तो प्रभु फिर पृक्षपाती माने जाएंगे इसका कुछ समाधान क्या है? तो वो बेचारा वो भी सोच में पड़ जाएगा और आप इस बात को स्पष्ट कर लेंगे कि भाई प्रभु पक्षपाती तो है नहीं निष्पक्ष हैं ऐसे आपने हर चीज़ को ले लेकर के क्या समझा दिया कि यदि बीच में मानेंगे तो प्रभु पक्षपाती सिद्ध होंगे इसलिए अच्छा क्यों ना हो कि हम लोग ये मान लें कि प्रभु ने अपना ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में दिया होगा और कोई भी चीज़ जैसे कोई व्यक्ति बनाता है तो उसका सदुपयोग अन्य प्राणी कैसे करें अब आप समझाएंगे वो मैनुअल वाला उदाहरण कि कोई भी आप प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं स्कूटी लाए फ्रिज लाए कूलर लाए तो जो कंपनी निर्माता है वो उसके साथ आपको गाइडलाइंस या मैनुअल देती है जिससे आप उसको ठीक से यूज़ कर पाए तो क्यों ना हम ऐसा मान लें कि परमात्मा ने प्रारंभ में ही वेद का ज्ञान दिया क्योंकि उन्होंने संसार भी उस समय बनाकर हमें दिया तो हमें जीना कैसे है यह सारी विद्या उसी में वर्णित होगी तो वो बोलेगा कि हाँ बात तो ठीक समझ में आई अब आप बोलेंगे कि लेकिन इतने मात्र से मैं ये कैसे मान लू कि वेद वह, वेद ही है वो पुराने वाली क्या पता कोई और किताब रही हो गुम हो गई हो ऐसा नहीं हो सकता क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया क्या पता कोई और किताब रही हो वो गुम हो गई हो तो ये इन हिंदुओं ने अपनी वेद कोई पुरानी उठा करके उसको ही कहने लगे यही है यही है ये चीज आ सकती है नहीं आ सकती हो सकता है क्यों नहीं हो सकता तो वेद ही सबसे पुराने हैं या वो किताब सबसे पुरानी होगी लेकिन मैं इस वेद को ही क्यों मानू सबसे पुराना क्या पता इससे पहले कुछ आया हो और ये बाद में वो गुम गुम हो गया और लोगों ने इसी को पकड़ा दिया हो तो वो जो किताब होगी सृष्टि के प्रारंभ में वो ज्ञान होगा वो ज्ञान आएगा लेकिन वह यही ज्ञान है ये कैसे प्रमाणित करूं अभी प्रश्न तो खड़ा हुआ है प्रश्न अभी खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ अभी आपकी बात सिद्ध नहीं हुई है अभी क्या सिद्ध हुआ है कि वो ईश्वरीय ज्ञान जो होगा वो प्रारंभ में आएगा अभी क्या सिद्ध हुआ है ईश्वरीय ज्ञान प्रारंभ में आएगा लेकिन यह ईश्वरीय ज्ञान यही है यह सिद्ध नहीं हुआ अभी कि हो गया नहीं। अभी सिद्ध नहीं हुआ तब आप बोलें कि भाई अब यह ईश्वरीय ज्ञान यह वेद ही है आप बोलिए इसको तभी सिद्ध किया जा सकता है कि पहली इसकी दो कसोटियां ये प्रारंभ में आया है तो इसको भी टेस्ट करना पड़ेगा कि यही है प्रारंभ वाला उसकी दो कसौटियां क्या होंगी कि जो ज्ञान प्रारंभ में आएगा उस ज्ञान में मनुष्य के इतिहास का वर्णन नहीं होगा अब हर चीज को कड़ी के साथ जोड़कर आप समझाएंगे तो आपकी बात बाद में वजन रहेगा आपने पहले ही ऐसे बोल दें इतिहास नहीं हो, बोले पता नहीं क्या बोलगा तो क्या कही आपने बात आपने कहा कि इसको भी क्यों मानूंगा मैं आप उसके साथ रहिए इसको अपनी मत बनाइए किताब उसके सामने कि आप वाली है आप उसके ही बन करके रहिए हम दोनों मानेंगे तभी जब इसमें मनुष्य का इतिहास ना मिले तो भाई इसमें नहीं मिलता मनुष्य का इतिहास बाकी रामायण तो इतिहास ही है महाभारत इतिहास ही है पुराण इतिहास ही है कुरान बाइबल सब इतिहास है हाँ उनमें अच्छी अच्छी बातें थी अभी तक आपने कुरान बाइबल किसी का खंडन नहीं किया? किया खंडन किसी का खंडन नहीं किया अभी तक किसी का तो अभी आपने क्या कहा कि इसमें क्या होगा इतिहास नहीं होगा तो हां भाई इसमें इतिहास नहीं है अब इतिहास ना हो ऐसे तो बीसियों किताबें हो सकती ये भी समझ लो आज मैं किताब लिख दू और मैं बहुत चालाक किस्म का कोई व्यक्ति होए एक भी इतिहास ना लिखू क्योंकि उसको पता है आर्य समाजियों का तर्क कि उसमें इतिहास नहीं होगा आज मैं लिख दूंगा एक किताब ऐसी उसमें बहुत ज्ञान की बातें होंगी और मैं इतिहास जान बुझ कर लिखूंगा तो इतिहास ना होने मात्र से ये सृष्टि के प्रारंभ में आई अभी पूरी सिद्ध नहीं हुई बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे फिर आप क्या कहते हैं ये तो एक कसोटी है लेकिन वो पक्का काम करना है यदि तो एक कसौटी और ढूंढनी पड़ेगी और वो कसौटी क्या होगी कि यह जिस भाषा में आए होगा ज्ञान वह अन्य सभी भाषाओं की मातृभाषा होनी चाहिए यह चीज समझ में आ रही है? ईश्वरीय ज्ञान क्योंकि प्रारंभ में आया और ये इतनी सारी भाषाएं तो सब बाद में बनी तो ईश्वरीय ज्ञान प्रारंभ में आया है तो वह जिस भाषा में आया है वही भाषा अन्य भाषाओं की मातृभाषा सिद्ध होनी चाहिए यह तर्क समझ में आया केवल इतिहास वाले से बात नहीं बनेगी आपकी वह जिस भाषा में आया है वह भाषा अन्य भाषाओं की मातृभाषा होगी तब मैं मानूंगा कि यही पहली वाली किताब है पहले वाला ज्ञान यही है अब यदि आज मैं कोई लिख दूं पुस्तक उसके अंदर में मैं इतिहास तो नहीं डालूंगा लेकिन आज मैं जिस भाषा में लिखूंगा वह भाषा पीछे वाले की संतान सिद्ध होगी इसलिए मेरा आज बगैर इतिहास वाला ग्रंथ भी ईश्वरी नहीं माना जाएगा अटक जाऊंगा मैं तो क्या बात आपने कही आपने ये बात कही कि वह जो ज्ञान होगा वो ऐसी भाषा में होगा कि वह भाषा आज की भाषाओं की मातृभाषा होगी इससे इससे सबसे पुराना होना मुख्य रूप से सिद्ध होता है केवल इतिहास से नहीं होता समझ में आ रही है बात फिर आप क्या कहेंगे कि यह जो संस्कृत है क्या संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है क्या संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है वेद का ज्ञान क्या संस्कृत में आया ईश्वरीय ज्ञान क्या संस्कृत में आया है हा या ना नहीं आया संस्कृत में ये भ्रांति है आपको ईश्वरीय ज्ञान जो आया क्या वो संस्कृत भाषा में आया नहीं आया ईश्वरीय ज्ञान वैदिक संस्कृत में आया है संस्कृत दो प्रकार की है लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत ये जो कालिदास जी रघुवंश जी ये जो दर्शन जो कुछ भी आप पढ़ते हैं ये सब लौकिक संस्कृत और इस लौकिक संस्कृत को ये जो आप पढ़ रहे हैं महर्षि पतंजलि जी को पढ़ रहे हैं ये नब्बे प्रतिशत पचानवे प्रतिशत लौकिक संस्कृत मह, महर्षि पाणिनि की व्याकरण सब लौकिक संस्कृत है यह तो ये जो है जो वेद का ज्ञान आया है वो लौकिक संस्कृत में नहीं आया वो पढ़नी वाली संस्कृत में नहीं आया वो कौन से संस्कृत में आया है वैदिक संस्कृत में आया इसलिए वैदिक व्याकरण अलग है इसको पता रखना पता चला सारी व्याकरण पढ़ ली और वैदिक व्याकरण ही नहीं पढ़ी आपने आपका इस व्याकरण को पढ़ने का लक्ष्य क्या है वेद को समझना इससे नहीं समझ में आएगा इसे पुरानी समझ सकते जब तक आपको व्यत्यय बहुलम ये सब ये चीजें कहाँ से खुलेंगी वैदिक व्याकरण से हाँ वैदिक व्याकरण को समझने में ये बहुत बड़ा आधार है इसलिए इसको पढ़ा जाता है समझा जाता है लेकिन आपका लक्ष्य क्या रहेगा वैदिक व्याकरण ठीक है पता तो होना चाहिए ना पता चला कि इतने में ही करके महाभाष पढ़ाने लग गए जिंदगी गुजार गई कैसे जिंदगी गुजर जाती है लोगों की कैसे लोग करते हैं गुरुकुलों में आते हैं अब बेचारे नए नए होते हैं एक हमारे परिचित विद्यार्थी मैं नाम नहीं लूंगा बड़े बेचारे श्रद्धावान बड़ी साधना की रुचि वाले वो पुरानी विचारधारा के बिचारे वो गुरुकुल में आए और उनको महाभाष्य पढ़ते तक वो क्या मानते रहे कि मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ <laughs> ये मैं आपको सत्य बता रहा हूँ <laughs> उनको बेचारा पुराने श्रद्धालु आदमी आ गया बुरकुल अब उसने पढ़ा नहीं था कुछ अब उसने कहा कि भाई ये तो सब आध्यात्मिक लोग हैं सब अध्यात्म की ही चर्चा होगी ध्यान भजन वाला अब बेचारा इस फेरे में फंस गया वो आई उल रिक एंक आई औच में ठीक है वो जैसे तैसे वो सोता रहा क्लास में ठीक है अध्यापक उनके बारे में बताते हैं कि हाँ इनको इतना जरूर पता रहता था कौन सा पृष्ठ चल रहा है और कुछ पता नहीं रहता तो वो ऐसे रहे बेचारा भाव में बैठा रहा गुरुजी पढ़ा रहे हैं भक्ति भाव में भाई गैरवा वस्त्रधारी हैं कुछ चल रही है कथा अब बोले क्या इधर से प्रत्यय उधर गया कि वो कट हो गया कि बहुलम छंदसी हो गया कि ये लोप हो गया वो जब बोलते कि लोप हो गया तो उसको उसको सुनाई देता धर्म अधर्म का लोप हो गया तो मैं ये मजाक का उदाहरण नहीं दे रहा एक है परिचित मैं नाम नहीं बताऊंगा और वो व्यक्ति फिर सब छोड़ छाड़ कर साधना में गया और कि मैं पता, ही, त, पता ही नहीं था वहाँ की घटना है अब आप नाम अपने पास ही रख लें ठीक है ना कालवा की ही घटना है तो उनको यही नहीं पता चला अंत तक कि मैंने महाभाष्य पढ़ा है कि महाभारत पढ़ा है बाद में जब समझ में आया कि अरे मैं तो कुछ व्याकरण ही पढ़ रहा था अभी तक फिर जाकर जो उन्होंने पढ़ाई शुरू की अपनी जो कर रहे थे नाम तो थी पार थी पार थी। सुना है ना हाँ तो वो तो मैं तो नाम भी जानता हूँ ना वो व्यक्ति भी जानते हैं मेरे पास आते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि कई बार गुरुकुल के अंदर व्यक्ति बड़ा भोला सा आ जाता उसे कुछ पता नहीं उसको लगता है अब हम जहां आ गए यही सारे बताएंगे और सीधी सी बात है वो तो यही आशा लेकर के आता है इन्हीं के माध्यम से अब हमें मुक्ति तक कैसे पहुंचना है सारा कुछ समझ में आएगा और गुरुजी व्याकरण पढ़ाते थे उन्होंने शिष्य को भी व्याकरण तक माहिर कर दिया उसके बाद व्याकरण के बाद कुछ दर्शन पढ़ना होता है तो उसने सोचा मुझे भाषा तो आई गई भाषा आ गई है तो कई बार लोग क्या दिमाग में डाल देते हैं कि संस्कृत आ गई अब दर्शन तो खुद ही समझ लोगे सबसे बड़ी भ्रांति सबसे बड़ी भ्रांति जो फिजिक्स की किताब है वो हिंदी भ... हिंदी में भी मिलती है इंग्लिश में भी मिलती है किसी को हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है क्या वो फिजिक्स अपने आप पढ़ लेगा केमिस्ट्री अपने आप पढ़ लेगा फिजिक्स और ऐसे ही मैथमेटिक्स हिंदी में लिखी लिखिए इंग्लिश में लिखी है क्या वो मैथमेटिक्स अपने आप पढ़ लेंगे क्योंकि उससे हिंदी इंग्लिश आती है चार जन्म में नहीं पढ़ पाएगा और यदि पढ़ेगा भी तो उल्टे सुल्टे सिद्धांत बनाकर कर बैठ जाएगा ठीक है ना इसलिए आपको कहीं कहीं समाज में आज नए नए सिद्धांत उभर करके आ रहे होते कोई कुछ बोलने लग जाता है कोई कुछ बोलने लग जाता है उसका कारण ये है गुरुमुख से शास्त्र का अध्ययन तर्क वितर्क और मनन निरिध्यासन के साथ नहीं किया ठीक है तो क्या चीज आई इतिहास नहीं है कितने मात्र से नहीं सिद्ध होगी बात बात कहाँ से सिद्ध होगी मातृभाषा आप बोल रहे थे ओम जी कुछ इसी बिंदु पर भाषा नहीं है भाषा में वैदिक संस्कृत वैदिक संस्कृत उससे लौकिक संस्कृत वही तो चीज है वैदिक संस्कृत वैदिक संस्कृत की नहीं लिख पाएगी संस्कृत में तो आज भी लिख देगा जिसमें इतिहास नहीं है ठीक है ना वैदिक संस्कृत में लिखना संभव नहीं है मंत्रों के उसमें अभी ये तो एक बात है अब मेरे जैसा कोई बड़ा बिगड़ा आदमी वो यही प्रश्न करेगा कि नहीं वैदिक संस्कृत का क्यों नहीं लिख सकता जब पढ़ने की व्याकरण पढ़ करके लोगों ने गीता आज गीता कितने श्लोकों की मिलती है 700 सौ श्लोक और गीता कितने श्लोकों की मिलती है सत्तर श्लोक सत्तर बाली द्वीप से।, से जो गीता बाली द्वीप से प्राप्त हुई है वो कितने श्लोकों की है सत्तर युद्ध भूमि में जब सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं तब यह संभव या उचित नहीं लगता कि मध्य भूमि में कृष्ण जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को 700 सौ श्लोकीय गीता का उपदेश करें और सेनाएं इंतजार करें कब ये गुरु और शिष्य निपटें तो फिर हम लोग युद्ध मिलते ये समझना वो तो ठीक लगता नहीं तो क्या है भाई 70 श्लोकीय गीता मिली बाली में वो बात फिर भी जसती है तो बाली ने बाली द्वीप में संस्कृत भाषा में यही श्लोक नए श्लोक नहीं इन्हीं सात श्लोकों में से केवल सत्तर श्लोक और वो गीता उपलब्ध है उन... सात सौ में ही है नए उसमें कुछ नहीं है वो गीता आपको विजय राम गोविंद राम हासानंद से अमर्ण, हाँ, अमर्ण मिल जाएगी नई सड़क पर अमर प्रकाशन से अमर प्रकाशन से प्रकाशित है गाजियाबाद से और गोविंद राम में भी मिल जाएगी। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए अब कोई व्यक्ति भाषा को लेकर के अड़ गया देखो बहुत जटिल लोग होते हैं अभी आपका जटिल लोगों से सामना शायद गुरुकुल में रहते हुए तो नहीं हो पाएगा ऐसे ऐसे जटिल लोग मिल जाते हैं और उनका जो ज्ञान होता है इतना गहरा होता है उनसे उनके साथ अपनी बात को सिद्ध करना आसान नहीं होता विदेशों में कई ऐसे मिल जाते हैं बहुत और भारत में मिलते हैं अच्छा कोई आईआईटी का पढ़ा हुआ होगा आपको दो मिनट में उठा पिटा करके लिटा देगा वो बहुत बुद्धिमान है आजकल की युवा पीढ़ी तो क्या चीज है अब ये मान लीजिए भाषा में भी कुछ कसर बाकी रह रही है मान लीजिए अब आप उससे पूछें ये बताइए जो ईश्वरीय ज्ञान होगा क्या ईश्वरीय ज्ञान में केवल ध्यान करना समाधि लगाना योग करना यही बस होगा क्या एक माँ ने बच्चों के जीने के लिए संसार बनाया तो बच्चे सुख पूर्वक कैसे जी सके तो उसमें केवल वो माँ बोलेगी तुम मेरा ही ध्यान करना सीखो यही ज्ञान मैं दूंगी बस क्या ईश्वरीय ज्ञान में केवल ईश्वर का ही विषय होगा क्या ध्यान का ही विषय होगा क्या आत्मा का ही विषय होगा इतने मात्र से क्या मनुष्य का जीवन संभव है चलना अब आप उसे कसौटी समझाएंगे कि जो ईश्वरीय ज्ञान होगा उसमें केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा ये नियम पहचानने का ईश्वरीय ज्ञान जो होगा उसमें केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा उसमें संसार को चलाने का संसार में किस प्रकार से मकान बनाना गणित विद्या रसायन विद्या विमान विद्या ठीक है ना अंतरिक्ष विज्ञान ग्रह नक्षत्र का विज्ञान गणित विद्या विविध प्रकार की भौतिक विद्याओं का वह बीज वहाँ मिलना चाहिए विविध प्रकार की भौतिक हाँ उसके साथ साथ मनुष्य के सुख के लिए सत्य को वो पा सके मुक्त हो सके इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान भी होगा लेकिन ईश्वरीय ईश्वरी पुस्तक की पहचान होगी उसमें केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा यदि केवल आध्यात्मिक ज्ञान है उसको किनारे को वो ईश्वरीय पुस्तक नहीं जबकि लोग इसके बिल्कुल विपरीत सोचते हैं लोग इसके विपरीत क्या सोचते हैं कि नहीं जिसमें केवल ईश्वर का ज्ञान है वही वो वाली और हम तो बिल्कुल उल्टे पड़ गए कि नहीं केवल ईश्वर वाली नहीं उसमें सारी विद्याओं का बीज मिलना चाहिए अब अब आप अब आप बता सकते हैं देखिए कुरान आदि आदि आदि इन सब में ऐसा नहीं मिलता इसमें मिलता है वेद मिलता है ठीक है तो इस रूप में अब आप यह भी बताएंगे कि उसमें जो विद्याएं होंगी भौतिक विद्याएं वह भौतिक विद्याएं किससे संबंधित है संसार से संबंधित है संसार के नियमों से संबंधित है संसार के पदार्थों से संबंधित है इस संसार को रचने वाला वही है जो उस ज्ञान को देने वाला है इसलिए उसकी रचना में और रचना से संबंधित ज्ञान में विरोध नहीं होगा ये पहचानने की पुस्तक को कि वह ईश्वरी है कि नहीं ईश्वर ने ही संसार बनाया ईश्वर ने ही ज्ञान दिया तो रचना में और रचना का वर्णन करता हुआ ये जो ज्ञान है उसमें परस्पर विरोध नहीं हुआ और ईश्वरीय ज्ञान में केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा भौतिक विज्ञान होगा नियम ठीक है और उसके साथ साथ जो जितने ये सारे ग्रंथ हैं, गीता है महाभारत है आप इस रूप में भी समझाइए ये सब भी तो अपने में वेद की ही महिमा का वर्णन कर रहे हैं रामायण में वेद का महिमा वर्णन की गई है महाभारत में वेद की महिमा है गीता में वेद की महिमा है तो पुराणों में वेद की महिमा है अब ये जो विदेशियों के ग्रंथ हैं इनके अंदर नहीं है लेकिन बाकी सारी आपकी आर्य परंपरा के अंदर उनमें वेद की महिमा है वेद की महिमा है मतलब वो वेद को अपने से बड़ा मान ही रहे तो जो ईश्वरीय ज्ञान होगा उसमें सृष्टि के नियमा अनुकूल होगा ज्ञान उसमें विरोध नहीं होगा रचना से और उसमें भौतिक विज्ञान भी, भी ये बात समझ में आ गई ऐसा करके आपने कहा कि हाँ अब इसको मैं मान सकता हूँ क्योंकि आज कोई पुस्तक बनाए अब बना दे कोई ऐसी किताब जिसने वैदिक संस्कृति ग्रामर में भी जो प्रवीण हो और उसके साथ साथ इतिहास को भी ना डाले अब वो किताब ऐसी लिखे जिस किताब के अंदर सारी विद्याओं का बीज मिल जाए वो बड़ा कठिन है, नहीं कर पाए और जो लिखेगा उससे पहले वाली में मिल रहा है तो हम उसको अधिक जोर देंगे ना कि आपकी देंगे पता तो चली जाएगा तो इस रूप में वेद को आप प्रमाणित करते हैं और जब कभी इस विषय को आप समझाएं साथ में ये बात जरूर समझाएं क्योंकि ईश्वर ईश्वर पूर्ण सर्वज्ञ तो पूर्ण और सर्वज्ञ परमात्मा का जो ज्ञान होगा वो अपूर्ण नहीं होगा चूंकि वो सर्वज्ञ हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि परमात्मा ज्ञान देने के बाद करोड़ों साल के बाद जब मनुष्य कई अविष्कार करके गलत दिशा में चल जाए तब परमात्मा सोचे अरे अब तो मुझे कोई नया ज्ञान भेजना पड़ेगा तभी ये मोबाइल यूज करने से रुकेंगे कुछ भाई उसमें कुछ नया ज्ञान भेजो अब कोई नई पुस्तक उतारनी पड़ेगी तो चूंकि परमात्मा पूर्ण है सर्वज्ञ है इसलिए वह प्रारंभ में ही ज्ञान पूरा दे देंगे बीच बीच में वह अपने ज्ञान में ना तो संशोधन करेंगे ना मनुष्यों की आवश्यकता अनुसार बीच बीच में ज्ञान देंगे क्योंकि वो सारी आवश्यकताओं को पहले समझते हैं संशोधन करने की आवश्यकता उसको होती है जो सर्वज्ञ नहीं होता जो पूर्ण नहीं होता जो शक्तिमान नहीं होता ऐसे करके आप इस ये जो लोग हैं ना मुस्लिम लोग इनके पा, इनके पास जब आपकी बातों का तर्कों का जवाब नहीं होता तो ये बोलते हैं हम आपकी बात से सहमत हैं कि वेद ही ईश्वरी जहाँ झट सहमत हो जाएंगे मुस्लिम भाई हमारे इस्लाम वाले झट सहमत हो जाते हैं हो जाते हैं क्योंकि अब बात काट नहीं पाते ना सहमत हो जाएंगे फिर बोलेंगे देखो भाई भाईजान ठीक है आपकी बात बिल्कुल ठीक हम आपका वेत पढ़ेंगे और इतने में बेचारा जो भोला कोई हुआ आ रही समाजी खुश कि मैंने मुस्लिम को सुधार दिया भाईजान हम आपका वेत पढ़ेंगे लेकिन देखो ऐसा है ना भाईजान संसार बहुत बिगड़ गया ना नई नई समस्याएं आ गई इसलिए आप समझिए कि परमात्मा नहीं आपके ईश्वर ने ही नया ज्ञान जो आज के हिसाब से जो आवश्यक था वो कुरान के रूप में उतार तो आपको भाईजान भाईजान करके इतना प्यार में ले लीजिए आप बोले चलो तेरी कुरान भी मान लेता हूँ आपने ये गलती की कि बस आपसे गलती हो गई इसके लिए आपको ये उसको समझाना है कि वो पूर्ण है परमात्मा कैसे है? पूर्ण है सर्वज्ञ हैं इसलिए उनके ज्ञान में कोई कमी रही ही नहीं कि अब वो कुछ भूल गए थे और उन्हें पता नहीं था कि ये लोग मनुष्य मेरे बच्चे आगे जल क्या क्या गड़बड़ करेंगे तो अब उनको अब पता चला रही मेरे बच्चे इतने नालायक निकले कि ये मोबाइल मोबाइल निकाल निकाल कर सब आके खराब करके बैठ गए ऐसे निकले कि ये कान में लगा लगा करके योग दर्शन में योगी बन गए ऐसे निकल गए कि ये सारी मेरी वेद विद्या जिसे कहते हैं मैंने लिखा था मेरे शिष्य ने महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा था कि भाई जब पाँच साल का बच्चा जाएगा गुरुकुल में उसको पढ़ना है ढाई साल में महाभाष्य किसको पढ़ना है पाँच साल में जो गया है गुरुकुल में उसके लिए लिखा हुआ है वहां पर तीसरे समुल्लास में क्या लिखा हुआ है दो ढाई साल में महाभाष्य तक व्याकरण ऐसा ही लिखा हुआ है ना तीन साल, तीन साल। पूरा हो जाना वो किसके लिए लिखा हुआ है वो उसके लिए लिखा हुआ है जो पाँच साल का आठ साल का बच्चा गया हुआ है अब एक वैरागी आदमी समझिए कितने बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं एक वैरागी आदमी जिसके अंदर वैराग्य आ गया जिसके अंदर ईश्वर को पाने की इच्छा आ गई जिसका बोधिक स्तर भी बहुत अच्छा है ये जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं इनकी बुद्धि छोटी नहीं होती एक कंप्यूटर का प्रोग्राम डिजाइन करना महाबाश से अधिक दिमाग लग जाता है एक प्रोग्राम बनाने में ठीक है ऐसा बच्चा कोई विरक्त होकर के उसके अंदर बड़ा गहरा इस समय उसको कोई ठीक आदमी मिल जाए तो वो छः छः घंटे ध्यान कर जाए ऐसा कोई युवक बेचारा मैचोर पच्चीस साल का तीस साल का घर छोड़ आएगा विरक्त है इस समय वैराग्य है और उसको आकर वो किसी व्यक्ति के ऐसे चक्कर में फंसा उसने कहा तीन साल में महावाश्य करना लगा आई उन आई उड़ से स्टार्ट कर लगा स्पीड पूरी ध्यान क्या बनाएगा वो उसका जो वैराग्य है ऐसे में कईयों को जानता हूं उनका वैराग्य तो उड़ गया अब जो बच्चा है जो पांच साल आठ साल का बच्चा है उसमें अभी बौद्धिक स्तर नहीं है आपको कितने ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनको गीता कंठस्थ है मिल जाएंगे हमारे हिंदू समाज में एक नहीं बीस बच्चे मिल जाएंगे आपको जिनको गीता कंठ है आप गुरुकुलों में जाएंगे दक्षिण भारत में जाएंगे छोटे छोटे बच्चे सामवेद कंठ किए पचास बच्चे मिल जाएंगे भारत के अंदर सांवेद क्योंकि सबसे छोटा है इसलिए बता रहा हूँ अब आपको क्या लगता है जिसने गीता कंठ की हुई है जिस बच्चे ने जिसको सामवेद याद है आपको क्या लगता है उसको कुछ उसका अर्थ भी पता है या वो बच्चा सचिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान बोल रहा है आर्य नहीं।, आप, नहीं वो तो है।, है? है उसको बुद्धि नहीं है उस समय उस आयु में उसको तो रटा रटा करके चलो सारे संस्कृत के रूप याद करो बच्चा जल्दी रूप याद करेगा कि मैं याद करूंगा असमत विस्मत सब याद कर डालेगा वो ठीक है बच्चे के लिए जो पांच साल में आया है गुरुकुल वो तीन साल में करे और जो विरक्त त्याग के भाव से साधना को लक्ष्य बना के आया है वो इस रेस में पढ़कर जिंदगी खराब ना करे साधना को प्रमुख रखे उसके साथ साथ वो साधना की स्थिति को गहराई करते हुए वो तीन साल की जगह भले ही पांच साल में पड़े उसमें वह मंजिल के अधिक पहुंचेगा ना कि तीन साल में महाभारत महाभाष्य घोट घोटने पर वो जल्दी मुक्ति के करीब पहुंचे ये बहुत बड़े एक्सीडेंट होते हैं इन बातों को अच्छे से समझ लो तो ये चीज समझ में आ गई कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है इसको आप कैसे सिद्ध करें और कहीं तर्क वितर्क हो तो उसके लिए आपको कितना ज्ञान साथ में सहारे के रूप में उपस्थित रखना तो इस रूप में आप यदि आपने विषय तैयार कर लिया तब आप जाकर के आई, आई में समझा सकते बड़े बड़े साइंटिस्ट के बीच में बात कर सकते हैं आपकी बात कटेगी नहीं लेकिन क्रम ध्यान रखना उसके मुंह से निकलवाना है क्रम ध्यान रखना अपनी ओर से उपदेश मत कर तो कई बार लोग बोलते हैं ना कि बच्चे बैठ करके सुनते नहीं बच्चों को आधे घंटे बिठाना कठिन काम कई बार ऐसा सुनते हैं ना कि यदि आपके सामने पचास बच्चे बिठा दें आजकल के स्कूलों की। तो के तो कई बार लोग बोलते हैं अरे भगवान ये पचास बच्चे कैसे संभालें कठिन हो जाता है लेकिन यदि आप थोड़ा सा समझाते हैं तो बच्चों में सबसे अधिक रुचि होती है बड़ों से भी अधिक बड़ों से अधिक जिज्ञासा किस अधिक है बच्चों के अंदर है बच्चों को जब तर्क के साथ क्रम से जिज्ञासा उसकी पूरी होती है तो आपके हरियाणा की ही बात है एक बार यहाँ पर मेरा एक सेशन चला था उसमें अधिक बच्चे नहीं थे तो बहुत बच्चों में क्या होता है ना फिर कई बार कंट्रोल निकल जाता है हाथ से बस लगभग 25 युवक थे ऐसी चर्चा कितने घंटे चली चार घंटे चार घंटे युवाओं के साथ कक्षा ठीक है ना तो उसमें यही है कि जो युवा हैं जो बच्चे हैं वह जिज्ञासु होते हैं सीखना समझना चाहते हैं वो बिगड़े हुए नहीं हैं एक तो उनको बिगड़ा हुआ मत मानिए आप जो बोलते हैं ना कि बच्चे बिगड़े हुए हैं ऐसा मत कहिए वो जो बिगड़े हुए हैं वो इसलिए बिगड़े हुए क्योंकि हम बिगड़े हुए हैं और हमारे अंदर सबसे बड़ा बिगाड़ क्या है अकर्मण्यता का बिगाड़े हमारे अंदर सबसे बड़ा अकर्म नेता कर्मठ होना उसको हम मानते हैं कि वो राजसिक है कोई व्यक्ति कर्मठ होना तो क्या बोलेंगे ये अभी राजसिक तामसिक है कर्मठ व्यक्ति ईश्वर का अधिक काम करता है कि नहीं करता ईश्वर की आज्ञा का आज्ञा मान करके कोई व्यक्ति यदि पुरुषार्थी है वो अच्छी बात है कर्मठ है तो अच्छी बात है इसलिए वो जो पीढ़ी बिगड़ी हुई है उसका कारण ये है कि अच्छे लोग कर्मठ नहीं हुए आत्म केंद्रित हो गए स्वार्थी हो गए उनके मन में क्या है कि हम जब पूरे बन जाएंगे तब काम करेंगे एक ये भी बहुत बड़ी भ्रांति होती है दिमाग में क्या दिमाग में भ्रांति रहती है जब हम पूरा बन जाएंगे जब हमें सब साक्षात्कार हो जाएगा तब हम समाज का कल्याण करेंगे क्या ये ठीक है सिद्धांत क्या आप समाज का बिना कल्याण किए आप पूरे बन जाएंगे इसलिए सुरेंद्र जी छत्तीस साल के हो रहे ना दोनों इसलिए योजना बना लो कितने साल पढ़ना है योजना पांच साल सात साल बस उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो ठीक है ना उसके बाद क्या करो जो पढ़ा है उसको और अच्छे से दोहराओ और कोई ना कोई मछली पकड़ो जाल फेंको ऐसे मछली पकड़ो और पढ़ाना शुरू करो अभी देखो यहाँ आचार्य जी ने स्वामी जी ने ऐसे जाल फेंका हुआ है दो मछली फंसी ठीक है तो पाँच सात साल से अधिक अभी अब आपकी उम्र नहीं है पढ़ने की पढ़ोगे तो घाटे में रहोगे मैं अनुभव से बोल रहा हूँ क्योंकि अब आपकी उम्र आगे क्या है प्रयोग सीखने की साधना करने की कहीं ऐसा ना हो कि सारा पढ़ाई कर गए कर गए कर गए और किसी ने पूछा भैया ध्यान लगता है क्योंकि यही तो नहीं लग रहा <laughs> आपको वो पता है ना वो नारद जी की और सनत कुमार जी की कथा यही कथा है ना कि नारद कितनी कितनी विद्याएं पढ़ ली अठारह विद्या पढ़ ली और उसके बाद वो आए संत कुमार जी के पास आए वो आए महाराज भाई सारी अपरा विद्या मैंने पढ़ ली और अपरा विद्याओं में क्या गिनाया है वेद भी उसको अच्छे से पढ़ लेना वहां पर जो प्रायोगित जो प्रायोगात्मक भाग है वही है केवल ब्रह्म विद्या इसको याद कर लो इसको अच्छे से याद कर लो जो प्रयोगत्मक पक्ष है ना टेक्निक वाली जो चीज है वो है ब्रह्म विद्या उसे ही केवल बोलते हैं बाकी जो सारा है वो सब वेद। के अंदर ये लिखा है कि ईश्वर का ध्यान लगाओ क्या वेदों के अंदर ध्यान की संप्रदात समाधि लगाने की विधि लिखी हुई है अभी पढ़ रहे हैं हमारे होमें चारो वेद पढ़ लेना गुरु जी से भी पूछ लेना का तो मौसम के तो एक एक और हाँ तो वो तो ठीक है।, है ना तो शाब्दिक ज्ञान है ये सब अपरा ही विद्या परा विद्या क्या है परा विद्या है इसका वेद में तो यही उपदेश मिल रहा है ना कि भाई ईश्वर का लिए ध्यान करो रतिशो का मातः ऐसे ही तो वाक्य मिल रहे हैं आत्मा को जानने वाला शोक से तर जाता है उससे आपको एक प्रेरणा मिल सकती है लेकिन आत्मा है कौन ये कैसे अनुभव करूं ये आपको पूरा प्रायोगिक पक्ष स्टेप बाय स्टेप किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको प्रयोग सीखने पड़ेंगे प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा अभ्यास करना पड़ेगा वो जो प्रायोगिक पक्ष है केवल उसी का नाम पराविद्या है तो पांच सात साल अच्छे से पढ़िए दर्शनों को पढ़िए और इन सब को पढ़ने से पहले ऋषि दयानंद को पढ़िए दर्शन पढ़ लीजिए उपनिषद पढ़ लीजिए व्याकरण इतनी पढ़ लीजिए आपको अपने इसको लेकर के मन में वो ना रहे कि मुझे आती नहीं वृत्ति मतलब मूल व्याकरण हो गए बस उसके बाद अभी माथा पक्षी मत करिए और क्या पढ़ लीजिए निरुक्त पढ़ लीजिए बस हो गई पढ़ाई तो कुछ काम वाम नहीं आया हमारे तो ठीक है ना तो उड़ादी पढ़ना है तो उड़ादी थोड़ा सा ऐसे जल्दी से ये सब जल्दी से क्योंकि आपको बस सात साल में इतना कर दो सात साल में हो सकता है उसके बाद अब खोजो ध्यान कौन सिखाएगा अब खोजो वो सासनावती गऊ जो वितर्क समाधि में बताई है उसमें ध्यान कैसे टिकाऊ कितनी रस्सियाँ बांधूँ कि गाय हिल ना पाए पूँछ भी ना चलाए और मेरी पलक भी ना छपके तब भी समाधि होगी वो उसका रहस्य खोलो किसी जानकार से सीखो और जब आप प्रैक्टिकल सीखोगे तब समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल में आपको तो अभी प्रारंभ में तो 8-8, 10-10 घंटे बैठना पड़ेगा ध्यान में एक एक घंटे में नहीं होता अधिक आठ आठ दस घंटे लगना पड़ेगा जैसे पढ़ाई में लगते हो ना ऐसे लग करके जब निकल जाओगे तब आपकी स्थिति होगी कि पंद्रह मिनट में भी हो जाएगी लेकिन पहले निकलना पड़ेगा ठीक है वो एक बड़ा लंबा क्षेत्र है जिसमें आपको समय समझ है। आयु का ध्यान रखना ठीक है हो गई बातें समझ में आ गई मैं आप लोगों को अधिक परेशान तो नहीं कर रहा स्वामी जी मैं इनको बिगाड़ तो नहीं रहा थोड़ा थोड़ा बिगाड़ रहा हूँ पक्ष रख दिया ना अभी सोचेंगे बिल्कुल उसके बाद महान वैज्ञानिक बन के कार्य कर हम उसको मानते हैं बिल्कुल मुझे काम कर रहा हूँ ठीक है ना बिल्कुल मुझे अभी तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला क्योंकि मिल जाता तो मेरा दृष्टिकोण बदलता जिसने पूरा शास्त्र अध्ययन किया हो और ध्यान की विधि उसने खोज दी हो मुझे एक भी आदमी जिसने सम्प्रज्ञात समाधि को खोज दिया हो पतंजलि को खोल दिया हो एक आदमी नहीं इसलिए मेरा ये पक्ष बन गया कि हमें सार सार शाब्दिक ज्ञान लेकर अधिक प्रयोग विद्या में उतरकर कर वहाँ उसे खोलना चाहिए प्रयोग प्रयोग से ही खुलता है इसलिए योग दर्शन के अंदर आया है योग एव योगस्य से उपाध्याय इसी लिए लिखा है महर्षि ने ठीक है तो चलिए ये बहुत अच्छा है कि शास्त्र पढ़ने वाले लोग भी उसको खोलेंगे विज्ञान की वैज्ञानिक रूप से तो हमारा भी लाभ हो जाएगा आपसे यदि ना खुले और आप यदि उस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं से नहीं खुला तो हम लोग फिर आपकी सहायता के लिए यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हम तब तक बताएंगे भी तब तक बताएंगे मैं नहीं क्योंकि आप खोल सकते हैं तो खोल दीजिए खोल दीजिए विशोका व क्या है खोल दीजिए प्रयोग में सिखा दीजिए कैसे होती है विशोका व ठीक है ना तो अच्छी चीज़ है तो शास्त्र को पढ़ने वाली ये लक्ष्य बना करके चल रहे हैं कि पूरा वेद तक का अध्ययन करके फिर वो खोलेंगे वितर्क समाधि क्या है विचार क्या है ये सिद्धि क्या है वो सिद्धि क्या है और मैं कहूँ ये सिद्धि विद्धि तभी खुलेगी जब आप करोगे बिना किए नहीं कुल ठीक है तो अच्छा है दोनों लोग चलेंगे जिसको जिसकी सहायता की जरूरत पड़ेगी वो उसकी सहायता कर ये बहुत अच्छी बात ठीक है अब एक बार ओम तीन बार शांति हाँ जी से हाँ जी आपके बारे में सुनते हैं हैं आप कहते करने तो मैंने ये जो पढ़ा कि मैंने दर्शनों को पढ़ा वो भी केवल पाँच छठा दर्शन में मांसा दर्शन मैंने हाथ नहीं लगाया जानबूझकर तो जो मैंने दर्शनों को पढ़ा मैंने केवल छाट छाट का चीज़ों को पढ़ा है तो वो मेरे मेरे विचार से मैंने अच्छा चुनाव किया और उसमें एक्सीडेंट नहीं हुआ एक्सीडेंट में क्या मानता हूँ कि व्यक्ति जो तृतीय समुल्लास है वर्णोच्चारण शिक्षा से वेद तक पूरा पढ़ना मेरी आयु का आदमी जो 25 साल या 26 साल में तो बाहर निकला अब वो पूरा पढ़े 60 साल तक फिर करूँगा कब प्रयोग यदि ऐसी गलती कर जाता तो मैं मानता मैंने एक्सीडेंट किया लेकिन मेरा नहीं बस क्योंकि मैंने पढ़ा ही सलेक्टेड ठीक है चलिए एक बार ओम तीन बार शांति ओ...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 Sarvam shanti, shanti, vashanti, sama shanti. shanti. O shanti, shanti, shanti. shanti. नमस्ते स्वामी तो आप तो आ जाते हैं यहाँ पर